ठुमक ठुमक मायरा चलत नानी को नचाने ठुमक ठुमक मायरा चलत नानी को नचाने नानी आए पीछे पीछे मायरा भागे आगे नानी आए पीछे पीछे मायरा भागे, भागे आगे नन्हे नन्हे पैर हिले छुन छुन पायल बाजे ठुमक ठुमक मायरा चलत नानी को नचाने चानी ठुमक ठुमक मायरा चलत नानी को नचाने एक जगह टिकत नहीं ये छोटी पिदुकली एक जगह टिकत नहीं ये छोटी पिदुकली लेते ही पलटी मारे देखते रहे सारे तुमक रहेमक ठुमक माये नानी को तुमक तुमक नानी को न जाने नानी उसको गोद ले तो चार बाल नोच ले कभी चश्मा खींच ले और नाक भी पोच नानी उसको तो चार बाल नोचले कभी चश्मा और नाक भी दपोच नानी से ही खिचड़ी खाए और झूला झूले तुमक तुमक मायरा चलत नानी को न जाने ठुमक ठुमक मायरा चलत नानी को नचाने ठुमक ठुमक मायर चलत नानी को नचाने